ज्ञान से मोक्ष यह सिद्धांत है वेदांत का किंतु कुछ एक मानने वाले कहते हैं केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा कर्म ज्ञान समुचय होकर के मोक्ष का साधन होगा अन्यत्र देखते हैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान हुआ उसके बाद कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है और इसमें स्वाध्यायतव अध्ययन विधि के द्वारा संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया और अध्ययन का अर्थ ज्ञान ये भी निर्णय किया गया तो सामान्य जो त्रयवन्नी का वेद अध्ययन करते हैं उनका अर्थ ज्ञान होता है होना चाहिए तो वेद के अंतर्गत उपनिषद ज्ञान उनको होता है ब्रह्म ज्ञान होता है उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाकर कर्म करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान हुआ फिर कर्म करते हैं सारे आश्रम कर्म और ज्ञान समुचित होकर के मुख्य साधन होगा इसके बल सिद्धांत में कहा गया ज्ञान मात्र यद्यपि सर्वाश्रम अधिकार है फिर भी संन्यासनिष्ठे व ब्रह्म विद्या मुख्य साधन न कर्म सहिता ये श्रुति साइं कहती है भविष्यचर्या चरत संन्यास या यथ सिद्ध सत्व शुद्ध सत्वा इसे कहा गया है वहाँ ज्ञान के लिए भक्षचर्याम चरंतः शास्त्र श्रवण कर्ण से जो ज्ञान होता है उसके बाद निष्ठा निष्ठा नितराम स्थिति तमेव धीर विज्ञाय प्रज्ञा कुर भी तो ब्राह्मण जान करके फिर प्रवाह ज्ञान निरंतर उसमें स्थिति होनी चाहिए संशय विपर रहित तो ज्ञान ही मुख्य साधने अज्ञान का निवर्तक तो शास्त्र से ज्ञान होने के बाद नितराम स्थिति उसमें निष्ठा करने पर ही विपरीत भवान की निवृत्ति होती है अपरोक्ष ज्ञान पहले होने पर भी दृढ़ नहीं होता है संशय विपरीत जोत रहता है इसके लिए सब छोड़कर के केवल वही निष्ठा करनी चाहिए तो सन्यासी के लिए और कोई यही कर्म नहीं है सन्यास करने पर वेदांत सवर्ण मनन निधिध्यासन इसके लिए ही संन्यास है अन्य आश्रम धर्म अनुष्ठान करते समय निष्ठा नेत्राम स्थिति ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करना कठिन होता है इसलिए सब आश्रम धर्म का त्याग करके केवल संन्यास ज्ञान निष्ठा के लिए तो ही तो संन्यास निष्ठाई ब्रह्म विद्या मुख्य साधन अथवा सब अर्थात सब छोड़ करके केवल उसका ही प्रवाह चित्तवृत्ति प्रवाह निष्ठा हो विपरीत तो भावने के अत्यंत निवृत्ति हो जाए संशय विपर रहित ज्ञान ही जिसको दृढ़ अपरक्ष कहते हैं कहीं अपरक्ष कहते हैं वही ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है कहा टीका में कहा गया यही टीका ही, ही चलेगा ना सर ये प्रयोजन से नहीं हुआ था प्रयोजन चकृति ब्रवीति ब्रह्मवेद ब्रह्म बार, -बार श्रुति कहती है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो जाता है और परामृता है मुचेती सर्वे पहले क्या होता है है परामृता? तो परमृता यत शेदात विज्ञान सुनिश्चिता वही परामृता परिमुच्य ज्योदिया है पराममृता परिमुच्यंति सर्वे तो पराममृत है परम अमृत यशा ते पराममृता परम अमृत है अमरण धर्म के अमृत ब्रह्म परम अमृत है ब्रह्म आत्मभूतम यशा परम अमृतम येशा ते पराममृता अमृत है अमरण धर्म के ब्रह्म है आत्मस्वरूप जिनका जी तेजी जो ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं जीते जी अर्थात जी जी संशय तो ज्ञान होता है मुच्यंते सर्वे परितः मुच्यंते मुक्त हो जाते ये कहा ज्ञान यद्य सर्वाश्रमीनाधिकारा ज्ञान तो अंत संसन ब्रह्म विद्या मुख्य साधन संनसनिष्ठा सन्यासे निष्ठा संयासी संनिष्ठा और ब्रह्मज्ञान टिपणींदम कर निष्ठाव ज्ञान के साथ करने ना। वो सामनाधिकरण नन्यासमानाधिकरण का सन्यास निष्ठा एवं तो कह करके टिप्पणी दिया सन्यासीना मुख्याधिकारित सूच्य स एक सकल ऐषणा त्याग करके केवल ब्रह्म में स्थिति निष्ठा यही करने से संशय विपर रहित तो ज्ञान होता है तो मुख्य होता है न कर्मसहिता यदि कर्मसहिता ज्ञान मुख्य साधन नहीं भैक्षचरिया चरंत कह करके इति श्रुति कहती है भैक्षचर भिक्षाटन सौ त्यागे भिषा करते हैं कुश कुछ है टीका मेदियागात्मक संयासनिष्ठ ब्रह्म विद्या मुख्य साधन में वेद दर्शय सर्वस्वत्यागात्मक संयास सन्यासी का सर्वस्व्याग सब धन स्वर सब कुछ संप, सुपुरा। को छोड़ देना सर्वस्व समा येषण सन्यासत्मक संष्ठाई पर ब्रह्म विद्या मुख्य साधन श्रुति कहती वेदर्शी च कर्म साधन भावात न कर्म संभव ऐसा जो सन्यासी है सर्वत्यागर पर कर्मसर स्वयं धन कर्मसधनधन हे अभाव सब त्याग कर दिया धन ही नहीं कर्म कैसे करिया न कर्म संभव कर्म नहीं कर सकता है आश्रम धर्मोपी जो संन्यास्रम के लिए कुछ धर्म कहा गया आश्रम धर्म कुछ तो संन्यास्रम करने के लिए कहा गया है तो आश्रम धर्मोपि समदमादि समादि सम दि दान द समदमादि उपवृंगित विद्याभ्यास निष्ठम समदमादि से युक्त होकर के विद्या है सममादि से उपब्रहीत दृढ़ होता है विद्या की दृढ़ता होती है तो विद्या का अभ्यास निष्ठा ही है आश्रमधर्म वही आश्रमधर्म है, आश्रम है। ज्ञान अभ्यास करते करते दृढ़ निष्ठा हो जाए और जो शौचाचमनादि विधान किया गया तौचाचमनादिपी तत्व तो न आश्रमधर्मो आश्रमधर्म वास्तव नहीं लोकसंग्रहार शौच आदि का विधान किया गया वह आसम धर्म नहीं संग्रह लोक को सन्मार्ग में प्रभुत्व कराने के लिए और जो वेदांत श्रवण नहीं कर पाते हैं नहीं करते हैं उनके लिए स्वभुत नियम है एक स्थान में नहीं रहे और शौच आदि का नियम शौच के लिए टिप्पणी पंद्रह नंबर टिप्पणी दिया एक लिंगे गुदय तिस् तथा वाम करे दस उतातव्या मृद शुद्धिमी सता ये छऊतम गृहस्थान द्विगुणम ब्रह्मचारी नाम त्रिगुण तो वन वनस्थान यती नाम तो चतुर्गुण जो दो शौच मिट्टी लगाना चाहिए लिंग में एक बार गुदा में तीन बार बाएँ हाथ हाथ में दस बार ऐसे बाएँ से मिट्टी लो धोकर दो फिर मिट्टी लो धो कर फेंको इतनी जल्दी नहीं ऐसे मिट्टी लो ऐसे ऐसे कर धो नहीं लगाना बाएँ हाथ से दस बार पूरा लगाने के बाद फिर उभरे सप्तात्या फिर दोनों हाथ मिलाकर करे बार पहले एक तीन चार हो गया वाहम करे दस बार मिट्टी ला कर वाहम कर दो उसके बाद दोनों हाथ मिलाकर करे बार ये मृद शुद्धि में ये जो कहा गया किसके लिए ये तो सौचम गृहस्थानंद गृहस्थ ग्रत के लिए अब ब्रह्मचार्य को दे गुणा तो वाहम कर कितने लगाएंगे दस बार दस दस बीस बीस होने के बाद फिर दोनों हाथ मिला करके चौदह बार होगा और त्रिगुण हम तो बान स्थान बान प्रश्न के तीनों गुण हो जाएगा तो बाएं हाथ में कितने लगाएंगे तीस बार फिर दोनों हाथ मिला करके इक्कीस और जतने नाम तो चतुर्गुण चार गुण है बाएँ हाथी में केवल बाएं हाथी कितने लगाएंगे चालीस बार फिर दोनों हाथ मिला कर के हाँ और उसके पहले लिंग में एक वो भी चार बार हो जाएगा ये शौचादी कर्म अप्यति सन्यास धर्म इत्यासंख्य निषेध थी वो जो कहा गया वो कहा गया आशुप्त रामृत्य काल नये वेदांत चिंत है।, है उसका विरुद्ध होता है ये करते रहेंगे तो वेदांत चिंतन क्या करेंगे चालीस बार बाईकर लगाओ फिर दोनों हाथ में अट्ठीस बार लगाओ तो जो वेदांत समण नहीं करते हैं उनके लिए नियम है स्नान आमन ही करते रहे एक स्थान में नहीं रहना नहीं तो ये वेदांत चिंता नहीं कर पाए तो फिर ये यदि रहेगा तो राजा देवा तेषा सियाद भिक्षा वार्ता परस्पर एक भिक्षु यथे यथोक्त सियाद द्वा तो मित्त तय ग्राम सामख्या च ऊर्द्व तो नगरायते नगरम नहीं कर्तव्य ग्राम व मिथुनम नहीं मिथुन तथा राजादिवाता त्या भिक्षा वार्ता परस्परम एक तो ठीक है दो मिथुन तीन ग्राम चार ही हो गया नगर चार तीन दो मिलकर नहीं रहना है एक ही रहे चिंतन करें नहीं तो क्या होगा राजा राजादिवार्ता बस क्या हो गया राजा राजनीति नहीं तो भिक्षा परस्परम और तो भजन क्या है कैसे है ये विचार वेदांत चिंतन विचार करने के लिए ठीक है दो तीन चार महात्मा मिलकर वेदांत विचार कर तो अच्छा है किंतु महात्मा जब मिल गया तो वेदांत विचार कहाँ होगा राजा अधिवार्ता भिक्षा वार्ता परस्परम वेदांत विचार करने के लिए मिलने के लिए निषेध नहीं है शौचाच मना जो कहा गया तत्व तो आसमन धर्म नहीं लोक संग्रह के लिए शुद्धि ऐसे चाहिए तो लोग कोई कोई कहते शुद्धि अशुद्धि क्या विचार करना करके ऐसा नहीं शुद्धि आवश्यक है उसमें बिल्कुल शुद्धि को ध्यान नहीं दे कर अशुद्ध अपवित्र रह करके कोई कोई पानी पिएंगे ऐसे करके पानी पीते हैं यहाँ पानी पीते समय ये यह पानी यहाँ तक जाएगा और धोते समय ये ये अंगुली के अग्रभाग को थोड़ा धो देंगे पानी में थोड़ा इतने धो दे किस को इतने सब अंगुली का अग्रभाग भी नहीं होगा थोड़ा ऐसे लगा दिया धो दिया ना नहीं तो धो दिया जोटा यहाँ मुँह लगाया यहाँ तक पानी आया जोटा हुआ और धोते समय यहाँ ही थोड़ा दो दिया नहीं तो कोई आचमन कर दे पानी धीरे फेंक करके आचमन कर दे आचमन कर दिया और धोते समय फिर थोड़ा दा पानी डाल के दो दिया यहाँ माता तो आचमन हुआ मुँह को लगा और धोते समय थोड़ा पानी डाल देता है कोई कई कर्म करते समय आचमन करो तो आचमन करो विष्णु विष्णु करेंगे और वो ही थोड़ा जल ध्वनि कर देते हैं आचमन करते समय क्या करते हैं मुख में हाथ लगा कर आचमन करेंगे और थोड़ा उसे पानी दे दे हाथ धो दो तो, मुख हथ पर चढ़ाकर हो जाता है यहाँ मुख ला कर आचमन किया और थोड़े पानी से धो दिया वहीं वहीं डाल दिया दो चार बिंदु डाल दिया हो गया सुध उसे फिर भगवान को अर्पण करके आगे कर्म करेंगे वह अपवित्र होता है पुस्तक पढ़ते समय पवित्र होना चाहिए और कोई बर्तन झूठा कर पिया उसको इसे रख दिया ये अनुश्चिति ऐसा नहीं रखना चाहिए अपने कमरा में हो और किसी को कमरा में हो और जहाँ गुरुजन के कमरे में तो अपने झूठा करे बर्तन रख देना बहुत अनुचित है कैसे सबको पता चलेगा ये वो झूठा करके धोया नहीं राख नहीं लाकर कर ऐसे रख दिया सबको पता चल जाएगा फिर कभी उसको उपयोग कर देंगे पाप होगा तो ऐसा नहीं रखना होता है अपने बर्तन जितने कभी कोई बर्तन ले लिया राख लगा धोना पड़ता है साफ करके कर रखना पड़ता है झूठा नहीं रखना पड़ चाहिए और बाकी इसी प्रकार सब सर्व हमें चाहिए हाथ और शुद्ध पुस्तक पढ़ते समय अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं होना चाहिए अरे भोजन बनाने वाले तो जो अशुद्धि करते हैं तो वो जानते हैं <laughs> परोसने वाले रोटी देंगे बिल्कुल प्रेम से ये ताली है ना चलो ऐसे लगा करके अरे भात देंगे तो ऐसे ऐसे देश करके पूरा ऐसे लगा करके कटोरी नहीं छुएंगे किंतु भात का छोटा ऐसे देते ना रोटी ताली को नहीं छुआ थाली को छुआ क्या ये ताली रोटी दिया ताली को छुआ क्या हाथ ताली में नहीं लगा अपवित्र <laughs> अशुद्ध होता है पीर भी है शुद्धि आवश्यक है इसे सन्यासी लोगों के लिए जो कहा गया लोग को संग्रह के लिए तो सबको शुद्ध और जो स्वयं भी अशुद्ध रह लोगों को क्या सिखाएगा कुछ वैसे लोग होते बहुत अपवित्र अशुद्ध होता है शब्द क्या है वैसे को बोलने का है अपवित्र रहते वैसा ठीक नहीं शुद्धि शौच में आता है ज्ञानाभ्यास नए अपनत्व तो निभूत है और सन्यासी होने पर वस्तुतः लोकसंग्रह के लिए हुआ नहीं तो ज्ञान का अभ्यास करने से पवित्र हो जाते हैं ज्ञानाभ्यास यदि कोई करता है लगातार हम अस्व ब्रह्मचिंतन चलता है प्रभाव तो सबसे पवित्र है नहीं ही ज्ञान सदृश पवित्रम श्रुति गीता में आया त्रिश्रवण स्नान विद्यादेराज्ञ संन्यासी विषयत्वाद तीन बार स्नान करना जी विधान ये और स्नानम वानप्रस्थ वनपृस्थगृहस्थयो भिक्षूण त्रिशवन में तु ब्रह्मचारीण इति कहा गया प्रातः काल मध्यान दो बार स्नान वानप्रस्थ वनपृस्थगृहस्थ के लिए भिष्क्षुसयासी भी तीन बार एकम एक ब्रह्मचारीण कहा गया एक एक ब्रह्मचारिणा व्यासुक्त लोकसंग्रह के लिए कहा जो कहा ये भी तो अज्ञानी सन्यासी के लिए ये वेदांत श्रवणादि नहीं कर पाते कुछ नहीं जानते उनको तीन बार स्नान मिट्टी इतनी बार लगाना परिव्राजक ये सब अज्ञान सन्यासी विषय बाद अतः कर्मनिवृत्तिव साहित्यम ज्ञानस्य न कर्मणा ज्ञानस्य से साहित्यम कर्मनिवृत्तिया एव कर्मनिवृत्ति से साहित्य ज्ञान के साथ कर्मनिवृत्ति न कर्मणा कर्म के साथ ज्ञान के साहित्य नहीं हो सकता है इत न कर्म समुचिताद्या मुख्यसाधन मिथ्या कर्म समुचित विद्या मुख्यसाधन ही ये विद्या कर्म विरोधाच्च विद्या और कर्म का दोनों का परस्पर विरोध है विरोध कैसे भाष्य में न ही ब्रह्मात्मकदर्शन सह कर्म स्वप्ने संपादय शक्यम ब्रह्मात्मिक दर्शन अहमस्मे ब्रह्म ये ज्ञान होने के साथ कर्म कर्म का समुचय ज्ञान के साथ जागृत अवस्था में क्या सपन अवस्था में संभव नहीं कल्पना ही नहीं कर सकते क्यों नहीं हो गए कह नहीं होगा टीका में कहा गया ज्ञान क्या है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म करता है या भोगता है अकर्त ब्रह्मे वाहम अस्मी अकर्ता ब्रह्म में हूँ अ कर्म करता है कर्म कर रहा है करेगा करता और मैं करता हूँ अकर्ता चिंतन करेगा और कर्म करेगा ये क्या होता है यदि स्फुटो व्याघात इत्य तो व्याघात है परस्पर विरोधी कोई बोला मा माँ मुख्य जी वहाँ क्या बोल रहा है प्रमाण है ना जुआ नहीं करेगे तो बोल रहा है तो ज्वा नहीं तो बोलेगा कैसे बोलता है कहते जुआहा दोषे यदा ब्रह्म ब्रह्मात्मकत्व विस्मरती तथा उत्पन्न विद्युत करिष्यति, तथा समुच्चय संभाव्यवाच्य पूर्व पीछे कहता है ठीक है ज्ञान होने के बाद ब्रह्मत्म एक विस्मरती विस्मरण हो जाएगा व्याकरण सूत्र पढ़ा है उसका स्मरण हमेशा करते हो तो विस्मरण हो गया यदि ब्रह्मात्मिक का स्मरण नहीं करता है तदा उत्पन्न विद्यो भी उत्पन्ना विद्या से ज्ञान होने के बाद भी कर कर्म करेगा अहमसिम ब्रह्म अकर्तृ ब्रह्म ज्ञान है तब तो करेगा नहीं जब अकतृब्रह्म इसे ज्ञान नहीं है तो कर्म करेगा तथा तो तो समुचय संभाव्यतें नववाच्य बात नहीं है विद्याया कालशेषाभा अनियत निमित्वाद काल संकोचन उपपत्ति किसम विद्या है कि समय विस्मरण हो जाता है ये नहीं है काल विशेष काल विशेष सा नहीं है संकोच नहीं होगा नित्य काल के लिए संध्या वधन आदि के लिए नियत काल होता है नैमित का पुत्र जन्म होने पर कुछ वैशानृष्टि करना पड़ता है इसमें काल विशेष संकोच निमित्त को लेकर करते यहाँ अनियत अनियत तो निमित्तत्व उसका कोई निमित्त नहीं अमुक निमित्त होने पर अहम चिंतन करें किस समय चिंतन करें केवल प्रातःकाल अहमसम ब्रह्म चिंतन करें और दिन भर प्रपंच में ऐसा नहीं हमेशा ही अहम और ब्रह्मा की चिंतन ऐसा भोजन करते समय चलते समय कुछ बोलते समय अहम ब्रह्म चिंता नहीं होगा तो उसको कहेंगे विस्मरण इसके विस्मरण कहते व्याकरण अभी पढ़ते समय कितने बार आप लोगों ने ये कोणी ये कोणची कहा है कहा कितने सोचा मन में सोचा तो विस्मरण हो गया उसको कहेंगे विस्मरण उसको नहीं कहते स्मरण नहीं हुआ वृत्ति तदाकर अभी नहीं है किन्तु उसको विस्मरण नहीं कहते है? आ, उसका ज्ञान वृत्ति ज्ञान अभी नहीं है किंतु विस्मरण हो गया नहीं है विस्मृत शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं टीका में टिप्पणी में दिया हाँ चतुर्थप दिया न च प्रमाणेन न अपरुचि कृत संभवी अपर प्रमाण से प्रत्यक्ष देखा उसका विस्मरण हो जाता ऐसा नहीं क्योंकि वृत्ति अभाव मात्र तो न विस्मरणम उसका वृ भाव ज्ञान नहीं चिंत अभी कोई सूत्र का स्मरण नहीं किया कोई श्लोक का वृत्ति ज्ञान नहीं है इतने मात्र से विस्मरण नहीं होता है विस्मरण कहाँ कहते हैं चिंतनादिन्ना भी अनुपतिष्टमान एवं विस्मृतम व्यवहार दर्शनाथ चिंतन करके भी अभी उपस्थित नहीं हुआ कोई सूत्र कोई श्लोक को चिंतन करने पर उपस्थित नहीं हुआ कहते विस्मरण हो गया कभी कभी से विस्मरण कभी तो स्मरण तो हो जाता है अर्थात थोड़ा स्मरण हुआ पूरा स्मरण नहीं हुआ तो वहाँ विस्मरण कहेंगे चिंतन करने पर भी एक सूत्र है पूरा कंठस्थ था अभी बोलते समय दांडी नायन हस्ती नायन आथर बणिक आगे बोलो अंत में थोड़ा सा शरीर नीचे कर देना पड़ता है संशय हो जाता है कैसे सूत्र कंठस्थ हुए किंतु तो विस्मरण हो गया चिंतन करने पर नहीं आता है वहाँ विस्मरण होता है नहीं कि सूत्र सोचा नहीं बोला नहीं तो विस्मर ऐसा नहीं है इसलिए ब्रह्मज्ञान होने के बाद मैं मनुष्य हूँ ऐसा चिंतन आपको करना पड़ता है ना बार बार किसने किया है तो भूल गए मैं मनुष्य हूँ सब विस्मरण हो गया ना विस्मरण उसको नहीं कहते वो इतने निश्चय तो उसको आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार जिसको ब्रह्म हो गया उसको रखना नहीं मैं ब्रह्म अहम अष्टमी ब्रह्म चिंतन करने की आवश्यकता नहीं किंतु वृत्ति नहीं होने पर अन्य वृत्ति हो गई तो विस्मरण हो गया ऐसा नहीं विस्मरण नहीं होता है जिस प्रकार अपने नाम विस्मरण हो जाता है कभी विस्म हो जाता है नाम को सोचता ना न पड़ता है मेरा नाम ना हमको करे के दिन में कितने बार सोचना पड़ता मेरा नाम हमको वही कभी सोचना नहीं होता है तो भी विस्मरण नहीं होता है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद विस्मरण हो जाएगा तब कर्म करेगा ये ठीक नहीं है काल संकोचन ही हुआ विद्यास्थान अंगिह प्रभुति विद्या संप्रदाय प्रवर्तक तो दर्शनाद गृहस्थ आश्रम करम अभी समुचय लिंगाद अवगम्यत तो इत्यादि आशंका आंगिह अंगिरा गृहस्थ है उनको ज्ञान विद्या संप्रदाय प्रवर्तक ओ गुरु से विद्या ग्रहण करके शिष्य को विद्या का उपदेश करते हैं ये श्रुति में आया विद्या संप्रदाय का प्रवर्तक गृहस्थ भी विद्या प्रदान करते हैं तो विद्या उनको प्राप्त हुई तो इसे क्या सिद्ध हुआ गृहस्थ आश्रम कर्म के साथ ज्ञान का समुचय माना पड़ेगा जब गृहस्थ थे तो गृहस्थ करते थे और उसके साथ साथ विद्या होने से आश्रम कर्म और विद्या दोनों का समुचय होता है कैसे ज्ञान हुआ लिंगाद अवगम्य लिंग प्रमाण होता है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या प्रमाण में एक श्रुति और एक लिंग लिंग होता है ज्ञापक तो गृहस्थ उन्होंने ज्ञान प्रदान किया ज्ञान ग्रहण किया आचार्य से और शिष्य को उपदेश किया ये श्रुति वाक्य नहीं कि गृहस्थ ज्ञान प्राप्त करे गृहस्थ ज्ञान उपदेश करे ऐसे यदि वाक्य हो उसको कहेंगे श्रुति वो श्रुति से नहीं कि गृहस्थ ज्ञान प्रदान करे ज्ञान ऐसा नहीं है ज्ञान प्रदान करे कर्म करते समय ज्ञान प्रदान करे ऐसे श्रुति वाक्य नहीं है किंतु गृहस्थ होते हुए ज्ञान का उपदेश किया ये लिंग कहते उसको सामर्थ्य शब्द सामर्थ्य अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य को लिंग कहते हैं लिंग प्रमाण और श्रुति प्रमाण दोनों में भेद है बहुत लोग जब कहेंगे कहीं आता है स्त्री शुद्रो न आधियाता स्त्री का वेद अध्ययन करने के अधिकार नहीं है तुरंत हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है गार्गी मैत्री उनका नाम है उपनिषद में नाम है ना नहीं ये इसको समझने के लिए थोड़े मीमांसा ज्ञान के ना नहीं होगा जो श्रुति प्रमाण देकर के कहते हैं उनका अधिकार नहीं है उनको मालूम नहीं गार्गी मैत्री का नाम उपनिषद में है उनको मालूम नहीं ना इतने मालूम नहीं कि गार्गी मैत्री का नाम उपनिषद में आया तो फिर वो कहते हैं ना अधिकार नहीं अधिकार नहीं कहने वाले को ये पता नहीं कि गार्गी मैत्री का नाम उपनिषद में इतना नहीं मालूम नहीं मालूम होकर कहते मतलब इतनी थूल है कि नहीं समझ कर कहते ये तर्क हो जाए उनका नाम आया नाम तो कुत्ता का भी आ गया बैलगाड़ी का नाम आ गया पामा खुजुली का भी नाम आ गया नाम जिसका आ गया सो उसका अधिकार हो जाएगा क्या मैं नहीं अशोक नाम कुत्ते का नाम नहीं, नहीं तो जो नाम जिसका है उसका अधिकार हो जाएगा यदि श्रुति में कहीं आए कोई स्त्री ने वेद अध्ययन किया तो उसको क्या कहेंगे श्रुति लिंग प्रमाण कहा जाएगा यदि मैत्री को याज्ञमकर ने वेद पढ़ाया गार्गी ने कहीं जाकर के वेद पढ़ा तो उसको श्रुति प्रमाण नहीं कहा जाएगा क्या कहा जाएगा लिंग इसको मीमां पढ़ने वाले समझेंगे थोड़ा जो मीमाशा नहीं पड़े थे श्रुतिलिंग श्रुति में आया गार्गी का नाम श्रुति क्यों नहीं कहेंगी श्रुति में गार्गी मैत्री का नाम आया ना नहीं आया तो श्रुति प्रमाण है ना नहीं वेद अध्ययन करने के लिए उनका अधिकार है श्रुति प्रमाण है उसका, उसका नाम आया उसका नाम आने मात्र से श्रुति प्रमाण उसको नहीं कहते वेद अध्ययन करने में उसका अधिकार है करेगी उसने वेद पढ़ा ऐसा आया क्या श्रुति में याज्ञ के ने को वेद पढ़ाया ऐसा आया वेद तो पढ़ा गार्गी ने कहे वेद अध्ययन किया ऐसा आया यदि ऐसा आएगा तो उसको श्रुति कहें कहेंगे लिंग कहेंगे लिंग कहेंगे श्रुति नहीं है वेद पढ़े ये श्रुति है वेद पढ़ाए ये श्रुति है ऐसे श्रुति नहीं पढ़ा उसने ऐसा आएगा तो भी लिंग है किंतु ऐसा लिंग नहीं कि गार्गी ने पढ़ा मैत्रेय ने पढ़ा या आज्ञा मलकर को उपदेश किया वेद पढ़ाए ऐसा आएगा क्या वो आए तो उसको कहें लिंग श्रुति के अपेक्षा दुर्बल न स्त्री शुद्रो अधियाताम स्त्री शूद्रो जाया, ना आधीते स्त्री शूद्रोह ना अधिते ये गायत्री प्रणव वेद आदि तो श्रुति स्पष्ट निषेध करने वाले श्रुति का विरोध बाध नहीं कर सकता है लिंग प्रमाण यदि श्रुति है उसको पढ़ाए वो पढ़े तब तो श्रुति कहेंगे पढ़ा उसने कहेंगे तो उसको कहते लिंग लिंग भी नहीं है याज्ञ वल को मैत्री को उपदेश किया नारे ना पति कामे पति भी होती वेद वाक्य है ना नहीं तो फिर याज्ञ वल के मैत्री के वेद वाक्य सुनाया वेद वाक्य सुनाया नहीं, नहीं आया बोलो उपदेश क्या वेद वाक्य सुना सुना करेगा ना जो उपदेश किया वो वेद में आया ये नहीं कि उसके वेद वाक्य फल सुना दिया राम रामायण है रामायण में कभी रावण भी कुछ कहता है कभी कुंभकर्ण करने भी कुछ कहता है जटाव कुछ किया जो रावण ने कहा रामायण पढ़ के सुनाया कुंभकर्ण रा, रावण में रावण मंदोदरी में जो वाक्य हुआ वार्तालाप कभी हुआ वा नहीं तो रावण उसको रामायण पढ़ के सुनाया और कुम्भ मंदोर्य में उसको रामायण वाक्य सुनाया ऐसा है वो उनका जो वार्तालाप है वो रामायण में आया ये नहीं कि रामायण पढ़कर सुनाया परसुराम और लक्ष्मण का संवाद हो ये कुछ रामायण दोहा चौपाय बोला उन्होंने कुछ जो दोहा बोला सब रामायण पाठ कर रहे थे रामायण में जितने सब है सब रामायण पाठ कर रहे थे क्या उनका वार्तालाप कथन था रामायण में आया इसलिए नवार पृथ्यु कामया पति व्यभवती जो आया ये वेद वाक्य याज्ञम ने मैत्री को वेद वाक्य पढ़ाया ऐसा आया ऐसा नहीं इसलिए पढ़ा करके नहीं है लिंग नहीं है और मानेगे तो लिंग है लिंग हो तो भी सूत्र से दुर्बल है इसी प्रकार गार्गी मैत्री का नाम आ गया इतने मात्र से नहीं समझ करके जो लोग सामान्य मीमांसा ज्ञान नहीं और सीधा कहेंगे ये बिल्कुल गलत है स्त्रियों का क्यों अधिकार नहीं गार्गी मैत्री उनका नाम आया ये देखो सब बड़ा तर्क सब को मालवीय तुरंत नाम सुनते कहेंगे क्यों अधिकार नहीं गार्गी मैत्री का नाम आया कार्गी मैत्री का नाम है ना नहीं है कार्गी मैत्री का नाम है कुत्ता के नाम नहीं बैलगाड़ी का नाम नहीं कहा बैलगाड़ी का नाम है रे क्यों हाँ बैलगाड़ी के अनरवा नीचे बैठकर खुजलाट कराए करा खुजली बिचारी जी का उसका भी नाम है पामा पामा पामा रोगे। एक जी मा तो ये सब यहाँ इसी प्रकार अंगिरा गृहस्थ थे और ज्ञान प्रदान किया तो उसको क्या कहेंगे श्रुति लिंग लिंग है श्रुति नहीं है तो ये लिंग है विद्या संपदा प्रवर्तकनाथ तो गृहस्थाश्रम कर्म के साथ समुचय ये हो गया लिंगा दवगम्य थे लिंग प्रमाण से श्रुति प्रमाण नहीं है ज्ञापक लिंग है कि गृहस्थ होकर के अंगिरा ने ज्ञान उपदेश किया ये श्रुति लिंग है श्रुति नहीं श्रुति में आया अंगिरा है गृहस्थ ज्ञान है किसके लिए लिंग है कर्म के साथ ज्ञान का समुच उसके लिए लिंग प्रमाण पूर्व से कहता है अवगम्य थे लिंग ठीक है ये लिंग तो है तो उसके अनुसार उनको समुचय होना चाहिए इसलिए कहते यत्तु गृहस्थेशु विद्य, विद्या ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत्स्थित न्याय बाधित मुत्साह गृहस्तमें ब्रह्म विद्या संप्रदाय लिंगम ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व गुरुकुर से ब्रह्म विद्या प्राप्त करना ज्ञान प्रदान करना और कर्म करना ये लिंगत तो है किंतु वह लिंग स्थित न्यायम बाधित न उत्साहते जो न्याय का बाध नहीं कर सकता है लिंग लिंग स्थित न्याय सिद्ध न्याय से जो विरोध होता है विरोधों का बाध नहीं कर सकता है लिंग श्रुति को लिंग बाध नहीं कर सकता है न अधियात्म श्रुति निषेध है तो यदि किसने पढ़ा इतने मात्र से लिंग का बात विरुद्ध लिंग का बाद श्रुति का बाद लिंग से नहीं होगा और लिंग नहीं मिला खाली नाम आया तो वेद पढ़ने के लिए वो लिंग नहीं है उपनिषद में जिस जिस का नाम आया उसने वेद पढ़ा इसमें लिंग ज्ञापक होता है वो पढ़ा इसमें ज्ञापक नहीं होता है जिसमें रामायण में जिन जिनका नाम आया उन्होंने रामायण पढ़ा था इसे उसी में ज्ञापे जिसने रामायण में जिसका नाम आया उसने रामायण पढ़ा था ना नहीं पढ़ा था जो नाटक में निकलते हैं ना पढ़ करके आगे बोलते है रट करके जो पहले रामायण से रामायण पढ़ करके कंट्रास्ट करने के बाद ही राम रामायण हुआ क्या राम सीता का जो व्यवहार जब वनवास ये सब होने के पहले सब पहले रख करके स्वर्ग में रटा रटवा गया रामायण रटो फिर जाकर वहां नाटक करना ऐसा ही गया इसे रामायण पढ़ करके रामायण नहीं सुनाया नाम उनका आया ये नाम से उन्होंने रामायण पढ़ा ये सिद्ध नहीं होता है पढ़ा करके सिद्ध हो जाए तो भी वो लिंग होता है और लिंग जो स्थित न्याय विरोध का बाध नहीं कर सकता है इसी प्रकार यदि कहीं निषेध है निषेध निश्यद का बाध नहीं कर सकता लिंग प्रमाण हो तो भी लिंगजहाँ नहीं है नाम आजन से लिंग नहीं होता है नहीं विधि सत्यना भी तम प्रकाश हो रेकत्वसंभव तो शक्य थे कर्तम कि मुतर लिंग ही केवल ही रि ये आगे वाक्य है क्या यू हाँ भाष्य में नहीं विधि सत्यना भी सो विधिवाक्य होने पर तम प्रकाश और रे तो संभव अंधकार प्रकाश एक हो जाएगा कितने विधि वाक्य होने होगा सत्यना भी विधि वाक्य नहीं होगा किन्क्यत कर तुम श्रुति विधि सतक अंदर श्रुति प्रमाण सो श्रुति प्रमाण होने पर भी अंधकार प्रकाश एक नहीं हो सकता है कि वह लिंगे ही केवल ही लिंग तो ज्ञापक अलग है श्रुति से दूर पड़े केवल ही लिंगे ही दोनों की एकता किस किस अंधकार प्रकाश हो जाएगा इसी प्रकार मैं अकर्ता हूँ अकर्म करो मैं दोनों का समुचय श्रुति प्रमाण से तो नहीं हो सकता है और लिंग से भी कहाँ हो जाएगा न्याय कर्म अकर्ता कर्ता। अकर्त तो और मैं करता अकर्तृत्व तो और कर्तृत्व दोनों एक साथ कर्म से हो जाएगा पहले कोई कर्म करता है आगे फिर अकर्ता हम ब्रह्मा ऐसे चिंतना करता है वो ठीक है किन्तु कर्म भी करता है और अकर्ता भी ऐसा होगा कर्म मानता है नई किंचित करो मीति युक्त मनिता गीता में आया करता हुआ भी वो क्या मानता है मैं करता हूं और करता हूं मानता है मानता मानता है करता मानता है क्या वो करने पर भी मैं करता हूँ अहम करता अकर्ता च ऐसा मानता है ऐसा नहीं एवं उक्त संबंध नहीं टीका में लिंग से न्यायोपृंगित सेव गमकवांगी करात समुचय च न्याय भावात प्रत्युत विरोधदर्शनालिंग समुचस्ती लिंग ज्ञापक होता है कैसे कैशलिंग न्यायोप्रहित न्याय से उपबृहित दृढ़ीकृत न्याय ये ध्यान नी निषादस्थपति याजेती निषाद लिंगम अभिपेति भाव्यते एके एक निषादस्थपति याजेत वाक्य निषाद स्थपति को याग कराए तो निषाद स्थपति अधिकरण में आया तो जितने वो कर्म करने के लिए आवश्यक है इतने वेद पढ़ाने के लिए कहा गया सारे विद्या वेद पढ़ने के अधिकार नहीं ऐसे विचार आया तो लिंग से न्याय उपगृहित न्याय से, न्या से युक्त लिंग ही ज्ञापक होगा यदि अन्य न्याय से युक्त से विरुद्ध होता है ऐसा लिंग ज्ञापक नहीं होता है समूचे च न्याय भावातः ज्ञान कर्म का समुच्चय करने के लिए कोई न्याय मीमांसा न्याय अथवा युक्ति का समुचय सुक्ति से सिद्ध नहीं होता है जब मैं अकर्ता इसे चिंतन करता तो समय करता चिंतन करेगा कर्म करेगा ये दोनों नहीं हो सकता है प्रत्युत विरोध दर्शन बोल कि विरोध है ज्ञान कर्म एक साथ हो नहीं सकता है विरोध है कर्मी न करमी दोनों नहीं हो सकता है न लिंगे न समुच्चय सिद्धि ज्ञान कर मनोहर समुचय लिंग से सिद्ध नहीं होगा तो अंगिर प्रभु तो आगे इसमें आएगा गृहस्थ थे ब्रह्म विद्या प्रवर्तक थे तो संप्रदाय नाम से गार्थ से आभाष मातृत्व जो ज्ञानी है और गृहस्था समय रह करके ज्ञान उपदेश करते हैं उनको गृहस्थ नहीं उनमें गृहस्तत्व वास्तव नहीं है आभाष है जब जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा वो चल चलेगा भोजन करेगा भिक्षाटन कर सकता है तो उसमें कर्म है या नहीं कर्म नहीं वो कर्म आभाष ही, वो कर्म है ही नहीं वो जिसको मानता अपने अहम अह आह करके ब्रह्म उसमें कर्म है ही नहीं शरीर आदि के कर्म को अज्ञानी लोग आरोप करेंगे इसी प्रकार जनक आदि यदि कोई ज्ञानी है अंग्रेज प्रभुति ऋषि ज्ञान का उपदेश करते हैं वो तो गृहस्थत्व तो उसमें आभास है वास्तव गृहस्थ नहीं है गारह से आभा मात्र तो आभास, आभास केवल भान होता है वस्तुत्व तो गृहस्थ नहीं ज्ञानी जब हुए तो ज्ञान हो जाने के बाद किसी के साथ कोई संबंध नहीं है शुद्ध असंग ब्रह्म अहम अस्मी अद्वितीय में ऐसे जब ज्ञान होता है तो उसमें क्या धर्म रहेगा संयासी धर्म रहेगा क्या ज्ञान हो गया तो संन्यासी हो जाएगा ना सन्यासी अन्य लोगों को कह सकते स्वयं अपने को सन्यासी नहीं मानता है अपने को ज्ञानी मानेगा नहीं मानेगा ज्ञानी भी नहीं मानता है सन्यासी भी नहीं मानेगा गिरत क्या कुछ नहीं कोई धर्म नहीं निर्धर्म का हम तो आभाष मात्र है तत्वानुसंधान मूर्मूर बाधा आभाष क्यों उसका बाध हो जाता है जो अहम परम ब्रह्म निरंतर चिंतन करता है अपने में क्या धर्म उसमें रहेगा कोई भी धर्म है सबका बाद हो जाता है व्यवहार करते समय भिक्षा में जाता है नारायण हरि भूख लगती है अपने समय जाता है कुछ करता है आगे पीछे देखता है तो समय अहम ब्रह्मास्त्र चिंतन करने पर ये सब आभा बाधित तो हो जाता है कोई भी वास्तव धर्म नहीं है तत्व अनुसंधान से मोहर मुहूर् बाधात निरंतर उसका बाद हो जाता है व्यवहार करते समय भी वो चिंतन करता है अहम अकर्ता ये उद्गार जनक का कहे यसे में चास्ती सर्वत्र यसे में नास्ति किंचन मिथिलायाँ प्रदीप्ताया नमि किंचन दह्य मिथिला राज्य को जला करके जन्म को देखाए ये कहते यसे में चास्ति सर्वत्र सर्व मेरा सब कुछ है यश में नास्ती किंचन जो मेरा कुछ भी नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ नहीं आ सब कुछ ब्रह्म सौ मेरा ये मिथिलाया प्रदीप्ताया न में किंचन दय सारा मिथिला जल जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा ये तो उद्गार दर्शनात ये उद्गार जनक का है सारा मिथिला्य जन जाए तो मेरा कुछ नहीं कर्मा भासन न समुच ज्ञानी में जो शरीर में देह में मन में इंद्र में कर्म होता है उसको कहते कर्माभास कर्म नहीं अकर्म उपस्थित कर्म नहीं कर्माभास कर्मा, उस कर्मा भास से समुच्चय नहीं हो सकता है तथा च विधिर् दृश्यती थे भाव ऐसे समुचय में कोई विधि नहीं है विधि नहीं होने से तो समुचय नहीं हो सकता है साधितम व्याख्यात तो उपस ये उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए एवं परिभाष्य में आया एवं ये उक्त संबंध प्रयोजन आया उपनिषद अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ्य थे ये सिद्ध हुआ उपनिषद ज्ञान से मुख्य है उपनिषद ज्ञान का प्रकाशक है ज्ञान का जनक है इसलिए उसका प्रयोजन है मुख्य फल है तब उपनिषदी की व्याख्या करनी चाहिए उक्त संबंध प्रयोजन आया संबंध है उपनिषद के साथ ग्रंथ के साथ विद्या का प्रकाश विद्या के साथ प्रयोजन का साध्य साधन भाव और प्रयोजन मोक्षल है ऐसा है उपनिषद उपनिशत्य का उपनिषद उपनिशत्या、अल्पाक्षर ग्रंथ विवरण आरभते उपनिषद का विवरण ग्रंथ विवरण आरभ्यते आरंभ करते हैं विवरण किस प्रकार अल्पाक्षर अल्पाक्षरा विवरणे तद्वण अल्पाक्षर शब्द कम है विवरण शब्द कहने का अधिक लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा स्व संेप विवरण अर्थ में संक्षेप नहीं अर्थ तो सब किंतु शब्द कम है विवरण आरंभ करते हैं टीका में ग्रंथे कथम उपनिषद शब्द प्रयोग शंकायां उपनिषद शब्द शब्दवाच्य विद्यावाद लाक्षणिक दर्शि विद्या उपनिषद शब्दार आहो ये ग्रंथ उपनिषद पुस्तक आपके हाथ में है तो क्या है पुस्तक है या शब्द है पुस्तक है पुस्तक क्या चीज है पुस्तक में अक्षर है ना शब्द है पुस्तक में शब्द नहीं लिपि है चिन्ह उस लिपि से शब्द होगा तो पुस्तक जो हम पढ़ते हैं लिपि को देख करके शब्द पढ़ते हैं तो शब्द होता है श्रवण इंद्र तो भी लिपि से शब्द का निर्णय करते ये शब्द ग्रंथ है शब्दात्मक तो शब्दात्मक जो ग्रंथ है उसको उपनिषद कैसे कहते हैं ग्रंथे कथम है। उपनिषद शब्द प्रयोग इति संकायम उपनिषद शब्द का वास्तव अर्थ क्या है ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द वाच्य विद्या शब्दवाच्य विद्यार्थवाद उपनिषद शब्द वाच्य है विद्या ब्रह्म विद्या और ग्रंथ विद्यार्थक विद्याअर्थ य से ग्रंथ से ग्रंथ विद्या विद्यायी आयम इति विद्यार्थ। विद्यार्थ ग्रंथ। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होन से ग्रंथ को भी लक्षण से उपनिषद कह देते उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का प्रकाशक है ग्रंथ ग्रंथ ब्रह्म विद्या का प्रकाशक होन से ब्रह्म विद्या का वाचक हो गया उपनिषद शब्द वो उपनिषद शब्द ग्रंथों को कह देते हैं लक्षण से उपनिषद का अर्थ क्या हुआ ब्रह्म विद्या और ग्रंथ ब्रह्म विद्या है या नहीं ग्रंथ ब्रह्म विद्या है या नहीं नहीं तो ग्रंथ उपनिषद नहीं है उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या है क्या ग्रंथ ब्रह्म विद्या नहीं तो उपनिषद भी नहीं तो उपनिषद का वाच्यार्थ ब्रह्म विद्या है ग्रंथों को लक्षण से उपनिषद शब्द से कहते हैं उपनिषद का अर्थ क्या है ग्रंथ ब्रह्म विद्या है नहीं ये ग्रंथ को ब्रह्म विद्या का वाचक शब्द उपनिषद शब्द लक्षणा से ग्रंथ में प्रयुक्त किया जाता है ये कहते हैं लक्षण या ग्रंथे विद्या तो लाक्षणिक दर्शित उपनिषद शब्द ग्रंथ में लाक्षणिक लक्षणा कहते हैं दिखाने के लिए पहले विद्याया उपनिषद शब्दार्थ तुम आह उपनिषद उपनिष्द का है विद्या विद्या उपनिषद उपनिष्द का इमा मासे में यम ब्रह्म विद्यापय आत्म भाव श्रद्धा संतस सतस्ते गर्भ जन्म जरा रोगानर्थ पूगम निषात परम ब्रह्म गमयत्यविद्यादारण अत्यंत अवसादीती विनाशती उपनिषद ब्रह्म विद्या उपनष क्यों इमाम इमाम शब्द से क्या लेना ब्रह्म विद्या उपयंती प्राप्त तो करते हैं उपयंती प्राप्त कैसे करते आत्मभावे न विद्या को आत्मभाव न प्राप्त करते हैं किस प्रकार प्र? प्राप्त करेंगे श्रद्धा भक्ति पूर्व राशनता श्रद्धा भक्तिपूर्वक अत्यंत श्रद्धा भक्ति के बिना प्राप्त नहीं होती विद्या प्राप्त करते विद्या को प्राप्त करने से क्या होता है गर्भ जन्म जरा रोगाधि अनर्थ पुगम निषात अनर्थ पूर्थ समूह को शिथिल कर देती हो ब्रह्म विद्या सदैव प्रयोग नाच करता है परम व्रह्म गमयती पर ब्रह्म को सदरी विषरण गति अवसाधन तो अवसादन अर्थों तो को लेकर के बीषण भिषण शिथिल अर्थ अनाथपयोग शीतिल पहले कर देती फिर ज्ञान प्राप्त होने पर परम व्रह्म गमयती गतिथ को लेकर के अरुण नाच भी कर देती ब्रह्म विद्या किसका नाच करेगी अविद्यादि संसार कारण से अत्यंतम अवसाधयती अवसाधती का तो विनाशयती ये अवसादन अर्थ है विसरण गति अवसाधन विसरण का शिथिलकरण और गति गमन और अवसाधन का तो नाच अविद्या अविद्यादि संसार कारण च अत्यंतम अवसादयती संसार का कारण अविद्या आदि से काम कर्म संसार का कारण उसको अत्यंत नष्ट कर देती विद्या विनाश हेती इत उपनिषद इसे ब्रह्म विद्या उपनिषद है। उपनिप रुक सदृ धातु से कोई प्रत्यय हुआ क्या सूत्र है? कोई है पीछे बोलने वाले उपनिषद बनाने के सूत्र बोलो और कोई बोलो जी ने कोई भी कुषद बनता है सदृधातु से उपनिपुर सदृधातु से क्विप है सदृध धातु का विस्तरण गति अवसाधन शिथिल करना ब्रह्म प्राप्त कराती है और अविद्यादि को नाश करती कराती उपनिश्यद। है उपनिषद इसलिए उपनिषद है ब्रह्म विद्या परम ब्रह्म गमती उपनिषद टीका में आत्म भावना ये इमाम ब्रह्म विद्या आत्म भावना आत्माभावन कैसा है तया प्रेमास्पद प्रेम का विषय ब्रह्म विद्या उस रूप से प्राप्त करते हैं अनर्थ उपक शिथिल करते अनर्थ उपूर्क क्या है समूह समुग, क्लेश समूहम निषातहीति निषात का क्या थे शित्थिली शित्थिली शित्थिली करना है करोति करोती शिथिलीकरण है शिथिल ढीला कर देती शिथिल होने पर ही शिथिल करने से क्या होता है अपरिपक्व ज्ञा द्वित्रीर्जन्म भी मोक्ष संभवादित्यर्थ शिथिल होने से क्या होगा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ अपरिपक्व ज्ञान तो तुरंत तो ज्ञान ज्ञान नष्ट नहीं होता है परिपक्व होना चाहिए परिप्पक्व कैसे होगा संशय विपर्य निवृत्त होने से ज्ञान परिपक्व मनन निधिधार्थ उनसे अपरिपक्व ज्ञान से क्या होता है जन्म भी मोक्ष संभवत दोवा वैवाति द्वित्र के सूत्र समास होगा संख्या व्यासन्न दूरा अधिक संख्या संख्य ये दो व त्रय व बहुवी समास तो दि त्रयी ही दो तीन जन्म से मोक्ष संभव है वो उपनिषद श्रवण करते हैं थोड़े प्राप्त होता है तो दो तीन जन्म से मोक्ष संभव है इसलिए अविद्या से अभी शिथिल हो जाती है शिथिल होगा ताकि नष्ट होगा पहले उपनिषद श्रवण करने से ब्रह्म तो विद्या शिथिल कर देती है तो द्वित्र जन्म भी द्वित्रही कपिंजलाधिक बहुवचन है तो तीन तीन से हो जाएगा कम से कम निषात तो परब्रह्म ब्रह्म ज्ञापन करने से उपनिषद उपनिपूर्व से सदैर एवं अर्थ स्मरणार्थ उपनिपूर्वक शि धातु का ये अर्थ है तो उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या और ग्रंथ है और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक प्रकाशक ब्रह्म विद्या के लिए ही ग्रंथ है तदर्थ अगर ब्रह्म विद्या के होने से उसका साधन होने से ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं ब्रह्म विद्या ही अज्ञान का निवृत्तिका है इसी ब्रह्म विद्या को पराविद्या विद्या शब्द से कहेंगे वही प्रस्तुत परा संशय विपर रहित ज्ञान है पराविद्या ब्रह्म विद्या ओम उपनष्द का ओ ब्रह्मदेव प्रथम शंबभुव विश्व कर्ता भुवन से गोपता सब्रह्म विद्याद्यातिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्रा प्रा ओ भद्र कर्णे